मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक वाई चित्र जमील मोहम्मद का पेट घुराने लगा जब उसने और उसके भाई बहनों ने मां को चावल का आटा चीनी और नारियल मिलाकर मीठे पीठे यानी नारियल की मिठाई बनाते हुए देखा मां ने उस आटे से गोल लड्डू जैसे बनाए और उन्हें गर्म तेल की कढ़ाई में तलने डाला प्रत्येक पीठा कढ़ाई के ऊपर तैरा और फिर तलने के बाद कुरकुरा और सुनहरे रंग का बना फिर माँ ने पीठों को एक थाली में ठंडा होने के लिए रख दिया आठ साल के मोहम्मद ने उत्सुकता से एक पीठा उठाया लेकिन इससे पहले कि वो उसे चख पाता किसी ने दरवाजा खटखटाया बाहर एक थकी हुई औरत अपनी छोटी लड़की के साथ खड़ी थी महिला ने कहा कि उन दोनों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था गरीब लोग अक्सर उनके घर का दरवाजा खटखटाते खटखटाते थे, थे क्योंकि मोहम्मद की माँ दिल खोलकर गरीबों को खाना पैसा और यहाँ तक कि उनके बच्चों के कपड़े भी देती थी मोहम्मद जानता था कि दरवाजे पर भूखे लोगों को उससे कहीं अधिक भोजन की जरूरत थी मोहम्मद ने पीठा वापस प्लेट में रख दिया उसकी माँ मोहम्मद पर मुस्कुराई और उन्होंने उस कृतन महिला और बच्चे को मिठाई खाते हुए देखा जन्म उन्नीस को एक दो मंजिला ट्रक घूमते थे और रंगीन रिक्शो में सवार यात्रियों को अपने पीछे छोड़ जाते थे वहाँ की घनी भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर बिखारी व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घूमते थे सड़कों के किनारे पर लोग खड़े होकर चाय की चुस्की लेते और चना चूर तली दाल और छोलों का नाश्ता खाते थे मोहम्मद और उनके भाई बहनों ने एक साथ मौज मस्ती करने के कई तरीके खोजे थे वे अपने घर की सपाट छत के पार एक दूसरे का पीछा करते थे और सैनिक होने का नाटक करते थे वे बांस और कागज की बनी पटतंगे उड़ाते थे उन्हें कभी कभी स्कूल के बाद फिल्म देखने के लिए जाने दिया जाता था मोहम्मद के माता पिता शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके बच्चे कठिन अध्ययन करें हालांकि मोहम्मद के पिता दुला मियाँ सिर्फ आठवीं कक्षा पास थे लेकिन वो एक सफल आभूषण निर्माता थे मोहम्मद की माँ सोफिया खातून केवल चौथी तक ही स्कूल गई थी लेकिन उन्हें अपने बच्चों को परंपरागत कहानियां पढ़ने और सुनाने का शौक था माता पिता को उम्मीद थी कि उनके बच्चे स्कूल खत्म करके एक दिन कॉलेज जाएंगे दूल्हा मिया ने अपने बेटों को बॉय स्कॉट जैसे संगठनों में शामिल होकर दुनिया के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए प्रोत्साहित प्रोत्साहित किया दुनिया से सीखना ही सबसे बड़ी सीख है उन्होंने अपने बच्चों से कहा मोहम्मद को बॉय स्कॉट बनना पसंद था स्काउटिंग में लड़के खेल खेलते ग्रामीण इलाकों में पदयाप्ता पदयात्रा करते बाहरी स्काउटिंग कौशल में महारत हासिल करते और गरीब लोगों की मदद के लिए काम करते थे स्काउटिंग के दौरान मोहम्मद ने झुग्गी बस्तियों में जहां गरीब लोग रहते हैं उनकी भयानक परिस्थितियों को करीब से देखा लोगों के बड़े परिवार बाँस गत्ते और जंग लगे टेंट से बनी झोंप छोटी छोटी झोपड़ियों में रहने को मजबूर थे बेघर माताएँ अपने बच्चों के साथ गंदे नालों वाली गलियों में ठिठूरी ठिठुरती रहती थी गरीब परिवारों के लिए साफ पानी और स्वच्छ भोजन मिलना के हफ्ते और, और जूते पॉलिस करते थे मोहम्मद ने मोहम्मद ने देखा कि गरीब लोग कुछ सिक्कों से ही पूरे सप्ताह के लिए परिवार को खिलाने के लिए चावल खरीद पाते थे जैसे जैसे मोहम्मद बड़े हुए उन्होंने गरीब लोगों की मदद करना जारी रखा उन्नीस सौ सतावन में सत्रह वर्ष की आयु में मोहम्मद ने ढाका विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में दाखिला लिया अर्थशास्त्र में इस बात का अध्ययन करना होता है कि लोग पैसे सामान और सेवाओं का कैसे उपयोग करते हैं मोहम्मद ने सोचा कि अर्थशास्त्र का अध्ययन उन्हें सिखाएगा कि गरीब लोग कैसे अपने पैसे को बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकते थे और उन्हें बचा सकते थे ढाका विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री मिलने के बाद मोहम्मद एक शोध सहायक और व्याख्याता बने फिर उन्नीस में उन्होंने अमेरिका में अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए प्रतिष्ठित फुल छात्रवृत्ति जीती अमेरिका में रहते समय उन्होंने कॉलेज के छात्रों को वियतनाम युद्ध के विरोध में शांति रैलियों का आयोजन करते देखा वे विरोध मार्चों में शामिल हुए और उन्होंने धरना दिया और जब तक उनकी बात नहीं सुनी गई तब तक उन्होंने हिलने से इनकार किया मोहम्मद बाकी छात्रों के इस विश्वास से बहुत प्रभावित थे कि वे अपने काम से लोगों की जिंदगी में कुछ अंतर ला सकते थे और वो अपने पिता के शब्दों को कभी नहीं भूले वो सच में वास्तविक दुनिया से सीख रहे थे उन्नीस में मोहम्मद ने मेडल टेनिस स्टेट यूनिवर्सिटी में एक शिक्षण कार्य स्वीकार किया यद्यपि वो अमेरिका में खुश थे मोहम्मद अपने देश में हो रही उथल पुथल को लेकर काफी चिंतित थे 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो फिर चटगांव पूर्वी बंगाल का हिस्सा बना बाद में वो पूर्वी पाकिस्तान का एक हिस्सा बना इस क्षेत्र में बंगाली आबादी का बाहुल्य था आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मतभेदों के कारण पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तानी सरकार से अपनी स्वतंत्रता चाहते थे मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया और उसने खुद को बांग्लादेश नामक एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया तनाव बढ़ता गया और जल्दी पाकिस्तान और नए राष्ट्र बांग्लादेश के बीच में युद्ध छिड़ गया अपने लोगों के समर्थन में मोहम्मद ने विश्वविद्यालय परिसर में रैलियों का आयोजन किया वो वॉशिंगटन डीसी भी गए जहाँ उन्होंने अन्य बंगालियों के साथ कैपिटल हिल की सीढ़ियों पर प्रदर्शन किया उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच शांति के लिए नारे लगाए उन्होंने अपनी मातृभूमि की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए टेलीविजन और अखबार के पत्रकारों को इंटरव्यू दिए अंततः बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया और 16 दिसंबर उन्नीस को वो भीषण युद्ध समाप्त हुआ युद्ध में तीन लाख से अधिक लोग मारे गए युद्ध सूखे और अकाल ने नवगठित देश को लगभग तबाह कर दिया तब मोहम्मद को बांग्लादेश वापिस लौटने के बारे में तब मोहम्मद ने बांग्लादेश वापिस लौटने के बारे में सोचा में वे अपने वतन लौटे और उन्होंने विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के प्रमुख के रूप में नौकरी स्वीकार की अब मोहम्मद ने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि युद्ध ने उनके देश को कितनी बुरी तरह प्रभावित किया था हर सुबह विश्वविद्यालय के रास्ते में वो अपनी कार में जोबरा गांव से गुजरते थे सूखे ने फसलों को नष्ट कर दिया था ग्रामीण के पास न भोजन था और न पीने का पानी नंगे पाँव बच्चे और उनके माता पिता भोजन खाने खोजने की बेताब कोशिशों में पास की उपजाऊ पहाड़ियों की ओर जाते थे कुछ लोग खाने के लिए मुट्ठी भर चावल और हरी पत्तियां लेकर लौटते थे इस भयानक गरीबी को देखकर मोहम्मद बहुत निराश हुए जब गांव में इतने सारे लोग पीड़ित थे तो वो खुद यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र क्यों पढ़ा रहे थे जोबरा उनकी नई कक्षा बन गई अगले कुछ वर्षो में उन्होंने वहां के कई गरीब परिवारों का इंटरव्यू लिया जिससे वो यह समझ सके कि लोग इतने कम पैसों में कैसे जिंदा रहते थे उन्नीस में मोहम्मद सूफिया बेगम नाम की एक युवती से मिली सुफिया बेगम नाम एक युवती से मिले उसके बच्चे मिट्टी की झोपड़ी में सोते थे जबकि वो बांस के लिए बांस के सुंदर स्टूल बुनती थी भोजन की कमी के कारण वो कमजोर और दुबली थी लेकिन उसके काम की कलात्मकता ने मोहम्मद को बहुत प्रभावित किया मोहम्मद को पता चला कि सुफिया जैसी कई महिलाएं अपने परिवारों का लालन पालन करने के लिए अपनी बनाई चीजों को बाजार में बेचती थी स्टूल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बांस की कीमत पांच साल लगभग 22 अमेरिकी सेंट होती थी सुफिया के पास 22 सेंट नहीं थे इसलिए बाईस सेंट उधार, उधार दिए जिसकी उसे जरूरत थी सूफिया को उधार ली गई राशि पर एक प्रतिशत ब्याज चुपाना था लेकिन महाजन ने सुफिया की स्थिति का फायदा उठाया और उसके ऋण पर अनुचित रूप से बहुत ऊंची ब्याज दर वसूल की जब सुफिया स्टूल बेचकर अपने ऋण और ब्याज का भुगतान करती तो आमतौर पर उसके पास केवल दो सेंट ही बचते थे और बाँस खरीदने के लिए दो सेंट पर्याप्त नहीं होते थे परिवार का भोजन खरीदने के लिए भी दो सेंट पर्याप्त नहीं होते थे उसके कारण सूफिया को महाजन से और पैसे उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था मोहम्मद को लगा कि सूफिया का जीवन प्रतिदिन केवल कुछ सेंट पर ही निर्भर रहता करता था मोहम्मद ने अपनी जेब में हाथ डाला उसकी जेब में कई सिक्के साथ साथ झनके वो आसानी से सूफिया को बाँस खरीदने के लिए आवश्यक बाईस सेंट दे सकते थे तब सूफिया पर महाजन का कुछ भी बकाया नहीं होता और वो सारा मुनाफा अपने लिए रख सकती थी लेकिन मोहम्मद हिचकिचाए अगर उन्होंने सूफिया को पैसे दिए तो हमेशा दान के लिए अजनबियों पर निर्भर रहेगी सेंट देने से लंबी अवधि में उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा उसे सुफिया और लोगों, की को, उन्हें सुफिया और लोगों को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता खोजने की जरूरत थी अगले दिन मोहम्मद अपने छात्रों के एक समूह को जोबरा ले गए वहां उन्हें बयालीस महिलाएं मिली जिन्हें अपने कर्ज चुकाने के लिए कुल आठ की जरूरत थी जो रकम सत्ताइस डॉलर के बराबर थी मोहम्मद ने महिलाओं के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण मांगने के लिए बांग्लादेश के सबसे बड़े बैंकों का दौरा किया मोहम्मद के अनुरोध पर बैंक मैनेजर हंस पड़े बैंक के लिए उधार देने के लिए सत्ताईस डॉलर एक बहुत छोटी राशि थी और क्योंकि महिलाएं एक गरीब थी और वो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी इसलिए उन्हें बैंकिंग अछूत माना जाता था कर्ज वापस करने के लिए भी बैंक गरीब महिलाओं पर भरोसा नहीं करता था मोहम्मद का मानना था कि उन गरीब महिलाओं के भी अन्य लोगों के समान ही अधिकार थे अगर बैंक उनकी मदद करने से इनकार करेगा तो फिर महिलाओं को अपने जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता कैसे मिलेगा कई बैंकों द्वारा बैंक बैंक बैंक जाना जाने लगा उधार लेने वाले को पांच के समूहों में बांटा गया और प्रत्येक समूह को सहमत राशि पर उधार दिया गया फिर समूह के सदस्यों ने सही समय पर अपने ऋण का भुगतान करने के लिए मिलकर काम किया मोहम्मद का मानना था कि कर्ज लेने वालों को समूह में रखने के लिए एक समर्थन प्रणाली तैयार होगी जिसमें प्रत्येक सदस्य की सफलता पूरे समूह की जिम्मेदारी होगी पहले तो मोहम्मद और उनके छात्रों को अपने बैंक ऋण कार्यक्रम के लिए महिलाओं को इकट्ठा करना मुश्किल हुआ महिलाओं को यह समझ में नहीं आया कि मोहम्मद का पैसा उधार देने का तरीका महाजनों से किस तरह अलग था कभी कभी मोहम्मद और उनके छात्रों के सामने परदे नियम भी बाधा डालते थे पर्दा एक ऐसी प्रथा थी जो महिलाओं को उन पुरुषों के साथ बातचीत करने की अनुमति नहीं देती जो उनके पति नहीं थे अक्सर मोहम्मद किसी महिला से सार्वजनिक रूप से या उसके घर में संपर्क नहीं कर सकते थे क्योंकि इसे अपमानजनक माना जाता था इसलिए जब उनकी कोई छात्रा महिलाओं से बातचीत करती होती तो मोहम्मद कहीं दूर या घर के बाहर ही इंतजार करते थे कभी कभी मोहम्मद को मूसलाधार मुँँद बारिश में घंटों धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी मोहम्मद और उनके छात्रों का धैर्य मेहनत और दृढ़ता आखिर रंग लगी उन्होंने महिलाओं का विश्वास जीता और उनमें से कई ने ग्रामीण बैंक के ऋण कार्यक्रम में हिस्सा लिया बैंक में महिलाओं ने अपने पैसों का प्रबंधन करना सीखा बैंकिंग कैसे काम करती है यह जानने के लिए प्रत्येक समूह ने सात दिवसीय प्रशिक्षण लिया मोहम्मद ने एक महत्वपूर्ण पाठ 16 निर्णयों का एक सेट बनाया महिलाओं को उन्हें याद रखकर उनका पालन करना था इन पाठों ने महिलाओं को जीवन महिलाओं के जीवन की सकारात्मक महिलाओं को जीवन की सकारात्मक आदतों के बारे में सिखाया इन बिंदुओं में व्यवहारिक सलाह थी जो महिलाओं को अपना जीवन बदलने में मदद देती थी जैसे सुरक्षित उबला हुआ पानी और बच्चों को रोजाना स्कूल भेजना ऋण स्वीकृत होने के लिए प्रत्येक समूह को एक परीक्षा पास करनी होती थी उससे महिलाएं ऋण कार्यक्रम को अच्छी तरह समझ जाती थी महिलाओं ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और अंत में सभी ने परीक्षा पास की जब मोहम्मद ने सुफिया के समूह को 27 डॉलर का ऋण दिया तो सुफिया ने उसे इस तरह कसकर पकड़ा जैसे वो कोई कीमती कहना हो सूफिया ने अपने हिस्से के कर्ज से मिठाई पकाने के लिए सामग्री और चूड़ियों जैसा सजाने का सामान खरीदा जिसे वो बाजार में अपने बाँस के शूलों के साथ बेच सकती थी अब उसने पहले की तुलना में और अधिक पैसा कमाए उससे उसने अपना कर चुकाया और अपने परिवार का लालन पालन भी किया जब सूफिया ने अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों के लिए चावल खरीदे तो वो घर से झूम उठी मोहम्मद को गरीब लोग याद आए जो बचपन में उसके माता पिता के घर खाना मांगने आते थे उन्होंने अपने बॉय स्वाउट जमाने के बेघर लोगों और उनकी झुग्गियों को भी याद किया और चटगांव विश्वविद्यालय के रास्ते में उन्होंने जोबरा के भूखे लोगों को भी याद किया तब उन्हें वो दिन याद आया जब वो पहली बार सूफिया बेगम से मिले थे मोहम्मद इस बात से खुश थे कि उन्होंने गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने का एक अच्छा तरीका खोजा जल्दी मोहम्मद गरीबों के बैंकर के रूप में जाने जाने लगे आने वाले वर्षों में ग्रामीण बैंकों ने दुनिया भर में 12 मिलियन लोगों को माइक्रो क्रेडिट में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का कर्ज दिया कर्ज लेने वालों में चौरासी प्रतिशत महिलाएं थी 2006 में मोहम्मद यूनिस और ग्रामीण बैंक को संयुक्त रूप से नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उस व्यक्ति या समूह को दिया जाता है जिसने राजनीतिक संघर्ष गरीबी और युद्ध से तबाह हुए देशों में शांति को बढ़ावा देने में बहुत साहस दिखाया नोबल पुरस्कार समिति ने मोहम्मद और ग्रामीण बैंक की नीचे से आर्थिक और सामाजिक विकास के उनके प्रयासों के लिए और यह दिखाने के लिए कि प्रशंसा की, की यह दिखाने के लिए प्रशंसा की कि गरीब से भी गरीब अपने विकास के लिए खुद काम कर सकते हैं अपने नोबल शांति पुरस्कार स्वीकृति भाषण में मोहम्मद ने घोषणा की इस वर्ष का पुरस्कार दुनिया भर में उन करोड़ों महिलाओं का सम्मान करता है जो अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन जीने और आशा लाने के लिए हर दिन संघर्ष करती है यह उनके लिए एक ऐतिहासिक क्षण है एक महिला को 22 सेंट का कर चुकाने में मदद करने से लेकर दुनिया भर में का कराने तक। बच्चा भूखा न रहे वो एक गरीबी से मुक्त दुनिया का सपना देखते हैं अंत के शब्द बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिश के ग्रामीण बैंक की सफलता ने रूस सहित कई अन्य देशों को भी प्रेरित किया इसराइल सऊदी अरब मैक्सिको मिश्र घाना चीन और फिलिपींस जैसे देशों ने अपने स्वयं के माइक्रो फाइनेंस संगठन शुरू किए हैं दुनिया भर में ग्रामीण बैंक के सत्तानवे प्रतिशत ग्राहकों ने सफलतापूर्वक अपने ऋण का भुगतान किया है ग्रामीण बैंक ने गरीब छात्रों को एक लाख अस्सी हजार से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां भी प्रदान की है ताकि वे अपनी शिक्षा जारी रख सके दो के अमेरिकी जनगणना ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार अगर अमेरिका में अगर चार लोगों के परिवार की वार्षिक आएँ तेईस डॉलर से कम हो तो वे गरीबी रेखा से नीचे होते हैं उसके अनुसार अमेरिका में छियालीस मिलियन लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं जिसमें 16.1 मिलियन बच्चे शामिल हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त भोजन का अभाव होना 2008 में ग्रामीण अमेरिका न्यूयॉर्क शहर में खुला 2013 तक बैंक ने चार्लोट उत्तर कैरोना पोलिस इंडियाना ओमाहा नेब्रास्का लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को क्षेत्र कैलिफोर्निया में भी शाखाएं खोली थी ग्रामीण अमेरिका ने छियालीस से अधिक महिलाओं को लगभग निन्यानवे मिलियन डॉलर का कुल ऋण दिया है उसके नतीजे में बहुत से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया यह कहते हुए की अब वो सत्तर वर्ष से अधिक उम्र के हो गए थे प्रबंध निदेशक के पद के लिए उम्र कानूनी आयु सीमा से परे थे प्रोफेसर यूनिश और ग्रामीण बैंक ने यूनिश को बैंक के प्रमुख के रूप में बने रहने की अपील दायर की लेकिन बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी इसलिए 12 मई 2011 को मोहम्मद यूनिस ने आधिकारिक तौर पर ग्रामीण बैंक के प्रबंध निदेशक का पद छोड़ दिया अब यूनिस सेंटर के अध्यक्ष हैं और ग्रामीण क्रिएटिव लैब के सह संस्थापक अध्यक्ष हैं सह संस्थापक है दोनों संगठनों ने गरीबों को पैसा उधार देने से आगे के काम का विस्तार किया है वे सामाजिक व्यवसाय की अवधारणा को भी अपनाते हैं और ऐसे संस्थानों को बढ़ावा देते हैं जिनका प्राथमिक उद्देश्य समाज की सेवा करना और शिक्षा स्वास्थ्य और पोषण और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में काम करना है आज मोहम्मद यूनिश अपनी दूसरी पत्नी अफरोजी बेगम के साथ बांग्लादेश में रहते हैं जो जहांगीर नगर विश्वविद्यालय में भौतिकी की प्रोफेसर है उनकी छोटी बेटी दीना भी बांग्लादेश में रहती है उनकी पहली शादी वेरा से हुई थी उनकी बड़ी बेटी मोनिका एक पेशेवर ओपेरा गायक है जो न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन ओपेरा और अन्य संगीत की मात्रा या उपलब्धता में सुधार करने में मदद की है सिडनी शांति पुरस्कार उन्नीस सौ आठ उन्नीस सौ अंठानवे ऑस्ट्रेलिया द्वारा न्याय के साथ प्राप्त करने वाले कार्य दिया जाता है प्राकृतिक सांस्कृतिक या सार्वजनिक कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए व्यक्तियों को दिए जाने वाले यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2009 और कांग्रेस गोल्ड मेडल 2010 अमेरिकी कांग्रेस द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा दी जाने वाली उपलब्धि के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मोहम्मद जुनुस को दुनिया भर के विश्वविद्यालय ने अड़तालीस मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है मैं अपने पास के लोगों की मदद करने के लिए तत्काल कुछ करना चाहता हूँ भले ही मैं एक इंसान की जिंदगी कुछ आसान बना सकूँ मोहम्मद जुनूस